प्रभु मेरे जीवन कौद्धार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो भँवर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो मेरी इंद्रिया हूँ सदा मेरे वश में मेरी इंद्रिया हूँ सदा मेरे वश में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 um mm -hmm. अविद्या के संस्कार सब नष्ट करके अविद्या के संस्कार सब नष्ट करके अंतकरण का परिष्कार कर दो अंतकरण का परिष्कार कर दो भवर में है नैया इसे पार कर दो भो मेरे जीवन का उद्धार कर दो खबर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो आनंद कायस में संचार कर दो आनंद का इस में संचार कर दो भावर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भावर में है नैया इसे पार कर दो आज्याम तेरी सदा ही चलूँ मैं में तेरी सदा ही चलूँ मैं, मैं। बुद्धि में मेरे सुविचार भर दो बुद्धि में मेरे सुविचार भर दो भवर में है नैया इसे पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो भवर में है नैया इसे पार कर दो भवर में है नैया इसे पार कर दो समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में हम छठी वल्ली को आज देखेंगे पीछे पांच वलियों तक हमने देख लिया था पांचवी वल्ली में नचिकेता ने यमाचारी से एक प्रश्न रखा था कि आप तो कहते हैं कि परमात्मा यही है अर्थात जैसे कि सामने ही वो दृश्य के रूप में विद्यमान हो लेकिन मुझे तो अब तक उसका दर्शन नहीं हो रहा है इसलिए आप वो बताइए कि वह स्वयं प्रकाशित होता है या दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले उन्होंने ये कहा था कि जितने भी संसार में प्रकाशमान पदार्थ हैं इनमें से कोई भी पदार्थ उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता अपितु साथ में ये भी कहा उन्होंने कि जितने भी ये प्रकाशमान पदार्थों में हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है ये सारा प्रकाश उसी की सत्ता से विद्यमान है अगर उसकी दीप्ति इन पदार्थों में विद्यमान न हो तो इनमें से कोई भी प्रकाश हमें नहीं दे सकता आगे इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए जिस शरीर में हम रह रहे हैं जो शरीर हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने दिया है उस शरीर की क्या क्या विशेषताएं हैं उसका वर्णन करते हुए आगे श्लोक आया है कि ऊर्धमूलो अवा शाख यशोश्वत्त्थ सनातन तदे शुक्र तब्रह्म तदेवामृत तस्मिन् तस्का श्रिता सर्वे तदुनात्येति कशन ए ऊर्ध्व मूल जिसकी जड़ें ऊपर को हों ऐसा वृक्ष देखा है आपने जिसकी जड़ें ऊपर को हों ऊर्ध्व मूल और अवाक शाख शाखाएं जिसकी अवाक अर्थात नीचे की ओर हों शरीर का ही वर्णन चल रहा है ऊर्ध्व ऊर्धमूल अवाख एस अश्वत्थ एक नाम और दिया इसका अश्वत्थ संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं है? पीपल के लिए अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल का वृक्ष वो ठीक है वहां योग रूढ़ अर्थ में विद्यमान है लेकिन यहाँ हम वैसा अर्थ नहीं करेंगे क्योंकि पीपल के वृक्ष में तो मूल ऊपर को नहीं होता अपितु भूमि के अंदर ही होता है वो अलग बात है कि भूमि के अंदर भी जब जड़ें फैलती हैं तो शाखाओं के रूप में नीचे फैलती ही जाती हैं अंदर घुसती ही जाती हैं और देखा होगा आपने कि पीपल का वृक्ष या वट का वृक्ष ये ऐसे हैं कि बहुत दूर तक गहराई तक अपनी जड़ों को ले जाते हैं पीपल का वृक्ष यदि पूरा पूरा उखाड़ा जाए तो बहुत भूमि को खोदना होगा अगर सारी जड़ें उसकी निकालनी हो और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो थोड़ी ही जड़ें होती हैं उनकी लेकिन यहां अश्वत्थ शब्द का अर्थ हम ऐसे नहीं करेंगे संस्कृत की ही दृष्टि से इसमें देखें तो अश्व और स्थ ये स को हो गया है माने नहीं और स्व कहते हैं कल के लिए जो आने वाला कल है और स्थ अर्थात स्थित होना अश्वत्थ जो कल नहीं रहेगा अर्थात जिसकी सत्ता आज है और कल जिसकी सत्ता नहीं रहेगी उसे कहते हैं अश्वत्थ ये शरीर हमारा ऐसा ही है हमें पल भर का भरोसा नहीं अर्थात हम जिस क्षण जिस वर्तमान क्षण में जी रहे हैं हम यही माने कि उस क्षण में हम जितना अपना कल्याण कर सकते हैं जितनी उन्नति कर सकते हैं वो कर लें क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं कल करे सो आज करे और आज करे सो आज भी क्योंकि बहुत लंबा होता है तो आज करे सो अब वर्तमान में उसी क्षण में वहां भी देखो जब परमात्मा बुद्धि जीवात्मा बुद्धि मांगता है परमात्मा से तो तया माम अद्य वो कल की बात नहीं कर रहा है तया माम अद्य में धयाग्नि वो आज ही चाहिए बुद्धि क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं अश्वत्थ है ये तो पहले इसका विशेषण दिया ऊर्धमूल जिसका मूल ऊपर को है हम अपने शरीर में देखते हैं हमारा जो सिर है वो ऊपर को है और यही मूल है वास्तव में और इस दृष्टि से भी मूल है कि हमारा जीवन जिस बुद्धि के आधार पर जिस ज्ञान के आधार पर चलता है वह बुद्धि वह मस्तिष्क वह दिमाग ऊपर ही है और यही मूल है अगर बुद्धि नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है तो ऊर्ध्व मूल इसका मूल ऊपर की ओर है अवा शाखाएं हाथ पैर आदि ये नीचे की ओर है शाखाएं नीचे की ओर है मूल ऊपर की ओर है तो ऊर्ध्व मूल अवा काख एष अश्वत्थ ये अश्वत्थ है कल का कोई भरोसा नहीं रहेगा या नहीं रहेगा और आगे इसको विशेषण दिया सनातन सनातन कहते हैं सदा रहने वाले को तो आप कहेंगे अभी तो इसके लिए अश्वत्थ कहा गया कि कल का भी जिसका भरोसा नहीं रहे या न रहे और अब कह रहे हैं उसके लिए सनातन है ये सदा रहने वाला है तो उपनिषद की ये भाषा रहस्यात्मक होती है और उपनिषद शब्द का भी अर्थ बहुत से विद्वानों ने रहस्यपूर्ण किया हुआ है यहाँ ऐसा लगेगा आपको कि शब्द आपस में विरोधी हैं, कि एक शब्द दूसरे शब्द के अर्थ का विरोध कर रहा है जैसे यहां पर अश्वत्थ भी कहा और साथ में सनातन भी कहा लेकिन यहां सनातन का अर्थ तो सदा रहने वाला है ही लेकिन सनातन अर्थात नित्य वस्तुएं सदा रहने वाली वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं एक तो होती हैं स्वरूप से सदा रहने वाली जिसको हम कहते हैं कूटस्थ नित्य जो स्वरूप से सदा रहता है वो तीन ही पदार्थ है परमात्मा जीवात्मा और मूल प्रकृति मूल शब्द इसलिए साथ में बोला मैंने कि प्रकृति हम संसार में भी व्यवहार कर लेते हैं प्रकृति शब्द का हम कहते हैं कि सारा संसार कैसा है ये प्राकृतिक है प्रकृति है लेकिन मूल प्रकृति सत्व रजस और तमस और ईश्वर और जीव ये तीनों स्वरूप से सदा रहते हैं दूसरी नित्यता कहलाती है प्रवाह नित्यता प्रवाह से नित्यता होना न होना होना न होना क्रम का चलते रहना जैसे आज का दिन ये सदा रहेगा क्या रात्रि भी आएगी और रात्रि फिर आ गई वो सदा रहेगी वो भी नहीं रहेगी वो भी फिर जाएगी फिर दिन आएगा फिर रात्रि आएगी लेकिन दिन का न हो करके फिर आना फिर न हो करके फिर आना अर्थात बार बार आना क्या ये क्रम कभी समाप्त होगा दिन का न हो करके फिर आने का ये जो क्रम है बार बार आने का क्रम ये सदा रहेगा ना आप कहेंगे प्रलय काल में कहा रहेगा ठीक है प्रलय काल में नहीं रहा फिर सृष्टि बनेगी फिर क्रम चल पड़ेगा तो जिसका न हो करके फिर होने का जो क्रम है यह ये जब निरंतर रहता है लगातार रहता है प्रवाहमान प्रवाह से रहता है तो इसे कहते हैं प्रवाह से नित्य होना ऐसे ही है ये हमारा शरीर अर्थात यमाचार्य नचिकेता को समझा रहे हैं कि जिस शरीर में रह करके तू परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहा है ठीक है कि ये अश्वत्थ है तो हमारे अंदर निराशा आ सकती है कि शरीर तो रहेगा ही नहीं अगर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए शरीर भी चला गया तो फिर तो परमात्मा कभी मिलेगा ही नहीं फिर हम क्यों साधना करें क्यों स्वाध्याय करें क्यों सत्संग करें क्यों उन्नति के मार्ग पर चलें क्यों क्या पता कब गिर पड़े और उसके बाद फिर कभी अवसर मिलना नहीं है तो हमारे अंदर निराशा आ सकती है कि हम कैसे करें अब तो यमाचारी कहते हैं इसमें दारशा करने की कोई बात ही नहीं है हमने जितनी उन्नति जितनी प्रगति इस जीवन में कर ली है और हम ठीक है ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए अंतिम बिंदु को हमने नहीं छुआ है और शरीर के समाप्त होने का अवसर आ गया तो कोई बात नहीं ये शरीर फिर मिलेगा ये सनातन है हो सकता है हम अन्य योनियों में भी जाएं लेकिन अन्य योनियों में भी हम लगातार नहीं रहेंगे उन योनियों के बाद भी हमें फिर मनुष्य का शरीर मिलना है तो इस तरह से मनुष्य का ये शरीर बार बार जाना बार बार नष्ट होना और फिर बार बार मिलना क्या ये क्रम कभी समाप्त होगा ये कभी समाप्त नहीं होगा तो इस तरह से ये हमारा शरीर ये स्वरूप से नित्य हुआ या प्रवाह से नित्य हुआ तो प्रवाह से नित्य है स्वरूप से नित्य नहीं है अर्थात जो शरीर परमात्मा ने हमें इस समय दिया है ये तो नष्ट होगा लेकिन और शरीर मिलेगा फिर और मिलेगा और मिलेगा नए नए शरीर मिलते रहेंगे ये क्रम कभी भी समाप्त नहीं होगा इसलिए यहां सनातन इसको कहा गया ऐशो अश्वत्थ सनातन इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है हम अश्वत्थ बोल रहे हैं इस शरीर की दृष्टि से सनातन बोल रहे हैं कि यह बार बार मिलने वाला है तो नित्य भी है यह और अश्वत्थ भी है कल न रहने वाला भी है ये अश्वत्थ सनातन आगे कहा तदेव शुक्रम और यह शरीर शुक्र है शुक्र किसे कहते हैं हम यजुर्वेद के चालीस अध्याय में जब मंत्र आता है जहां ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बताए गए हैं सपर्यगात शुक्रम वहां भी पहला विशेषण परमात्मा के लिए शुक्र दिया हुआ है परमात्मा को भी शुक्र कहते हैं यहाँ शरीर को शुक्र शब्द से कहा गया तो शुक्र का अर्थ होता है पवित्र शुचि सुना होगा आपने शब्द शुचि शुचि माने पवित्र तो शुच् धातु से ही शुक्र शब्द बनता है ये शरीर पवित्र है आप कहेंगे ये कहाँ पवित्र है नहीं? रस रक्त मांस मेद मज्जा आदि सारी जितनी भी वस्तुएं हैं जितने भी सारे घटक पदार्थ हैं इनको हम देखते हैं तो बड़ी घिनसी लगती है और सारा शरीर अंदर देखें तो मल से परिपूर्ण है ये कहाँ शुक्र है ये ठीक है कि शरीर की संरचना जिन तत्वों से हुई है उनमें गंदगी भी आती है लेकिन यही शरीर आयुर्वेद में कहा है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम ये शरीर धर्म का साधन है धर्म को करने का साधन भी तो है क्या अन्य जितने भी शरीर हैं मनुष्य से भिन्न उनमें से है कोई ऐसा शरीर जहाँ जाकर के हम धर्म का कार्य कर सकें हम धर्म कमा सकें पुण्य अर्जन कर सकें कहीं भी नहीं है अर्थात जीवात्मा जितनी गंदगी अपने अंदर अविद्या के रूप में इकट्ठी कर लेता है अपने को गंदा कर लेता है अविद्या के द्वारा फिर अन्य योनियों में जाता है लेकिन वहां जाकर के जितने पाप कर्म किए हैं उनको तो भोगेगा वो लेकिन जो संस्कारों के रूप में अविद्या का उसने संग्रह किया है मिथ्या ज्ञान के जो संस्कार बनाए हैं उन संस्कारों को नष्ट करने का कार्य उस अविद्या को नष्ट करने का कार्य अन्य योनियों में कभी नहीं होता वह केवल और केवल मनुष्य योनि में होता है तो मनुष्य योनि में आकर के जो जीवात्मा अपने को पवित्र कर लेता है अर्थात पवित्र करने का उसको अवसर दिया जा रहा है तो वह शरीर जो कि जीवात्मा को पवित्र करने वाला है इसलिए इसको शुक्र शब्द से कहा गया जो दूसरों को पवित्र कर रहा है अर्थात जो शरीर जीवात्मा को पवित्र होने का अवसर दे रहा है तो वो स्वयं गंदा कैसे कहा जाएगा इसलिए तदेव शुक्रम यह शरीर हमारा शुक्र है जीवात्मा को पवित्र करने वाला है आगे दिया विशेषण तद ब्रह्म ये शरीर ब्रह्म है ब्रह्म शब्द सुनते ही हमारा ध्यान परमात्मा पर जाता है ठीक है परमात्मा ब्रह्म है अनेकों स्थानों पर शास्त्रों में उसको ब्रह्म शब्द से कहा गया है लेकिन ब्रह्म शब्द हम परमात्मा के लिए क्यों बोलते हैं तो शब्द का अर्थ हम जब देखेंगे तो पता लगेगा तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है बहुत महान बहुत बड़ा अब बड़ा आकार में भी हो सकता है बड़ा गुणों की दृष्टि से हो सकता है महत्व की दृष्टि से हो सकता है परमात्मा में तो सारी ही बातें हट जाएंगी हम आकार की दृष्टि से लें आकार वो आँखों से दिखने वाला आकार नहीं परमाण जिसको बोलते हैं तो परमाणु की दृष्टि से परमात्मा महत् परिमाण है सर्वव्यापक है और गुणों की दृष्टि से भी वो महान है तो अनेकों प्रकार से हम देखते हैं तो परमात्मा हर दृष्टि से ब्रह्म है बृहत है लेकिन शरीर को ब्रह्म कैसे कहा शरीर को ब्रह्म इसलिए कहा कि जितने भी संसार में शरीर हैं, अर्थात जितनी भी संसार में योनियां हैं, जहां जहां जीवात्मा के जाने की संभावनाएं हैं उन सारे शरीरों में ये मानव का शरीर महत्वपूर्ण है इसलिए इसको ब्रह्म शब्द से कहा गया अन्य किसी भी शरीर को महत शब्द से नहीं कहा हो सकता है हम कभी कभी अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों को देखकर या दूसरों को कष्टों में देखकर हमारे मन में ये विचार आ सकते हैं कि इससे तो अच्छा ये अन्य योनि वाले प्राणी हैं पक्षियों को देखो कैसे स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रहे हैं कैसे वन में हिरण भाग रहा है कैसे आपस में सब खेल रहे हैं हमें अन्य योनियों के प्राणी अपने से अधिक सुखी दिखाई दे सकते हैं देते हैं ठीक है मान लिया लेकिन उन योनियों में भी क्या उन योनियों विद्यमान जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है नहीं कर सकता ना ये सुविधा वहां नहीं दी हुई है तो इसलिए इस सुविधा के कारण से हमारा मनुष्य का शरीर ये महत्व से परिपूर्ण है इसलिए ये ब्रह्म है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म आगे कहा तदेव अमृतम उच्यते और ये शरीर अमृत है अर्थात अमृत को प्राप्त करने का साधन है अमृत कौन होता है परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य के शरीर में ही हो सकती है इसलिए इसको अमृत शब्द से भी यमाचार्य ने कहा तो तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते आगे कहा तस्मिन लोका श्रिता सर्वे इस मनुष्य के शरीर के आश्रित सारे लोक हैं लोक किसे कहते हैं जहां रह करके हम कुछ अवलोकन करते हैं देखते हैं उसे कहते हैं लोक और दूसरा लोक का अर्थ होता है जो दिखाई देता है जो दिखाई देता है उसको भी लोक कहते हैं और जिसमें रह करके हम देखते हैं उसको भी लोक कहते हैं तो यहाँ लोक का अर्थ है सारे शरीर क्योंकि वहां जाकर के जीवात्मा अनेक प्रकार के विषयों का दर्शन करता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि सभी का तो यहां इस शरीर में क्या विशेषता है अन्य शरीरों की अपेक्षा कि अन्य सारे शरीर मनुष्य के शरीर पर आश्रित हैं अर्थात मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए ही अन्य शरीर हैं कुत्ता कुत्ते के शरीर में क्यों गया है क्या करने के लिए गया है मनुष्य बनने के लिए गधा क्यों गधा बना है मनुष्य बनने के लिए है मच्छर मक्खी ये क्यों बन रहे हैं मनुष्य बनने के लिए ये सारे मनुष्य बनने की ही पंक्ति में खड़े हैं अर्थात मनुष्य बनने की प्रतीक्षा में हैं ये और ये मनुष्य बनने के लिए इसलिए हैं कि जो इन्होंने पाप कर्म अधिक कर लिए हैं जब तक उनको कम नहीं कर लेंगे तब तक मनुष्य बनेंगे नहीं तो उनको कम करने का अवसर उन पाप कर्मों को पुण्य कर्मों के बराबर करने का अवसर वो कहा मिल रहा है अन्य योनियों में तो अन्य योनिया सारी मनुष्य बनने के लिए हैं अर्थात सारे मनुष्य की ओर ही अपनी दृष्टि लगाई हुए हैं तो तस्में लोकाश्रिता सर्वे सारे जितने भी अन्य प्राणी हैं ये मनुष्य योनि पर ही आश्रित हैं अर्थात मनुष्य बनने के बाद ही इनका कल्याण संभव है नहीं तो हो ही नहीं सकता तस्मिन् लोका हा हा सर्वे तदुना अत्य कष्ट न और ये मनुष्य का शरीर इसको कोई भी लांग नहीं सकता इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है हम अपने नेत्रों से देखते हैं कहाँ तक देख सकते हैं एक सीमा है कुछ दूरी तक देख पाते हैं क्या कोई ऐसे भी प्राणी हैं जो हमसे अधिक दूरी तक देख लेते हैं है नहीं है चील है गिद्ध है बहुत से ऐसे पक्षी मिल जाएंगे आपको जो बहुत दूर तक देख लेते हैं तो वो तो हमसे श्रेष्ठ हो गए हम नाक से गंध ग्रहण करते हैं सूंग लेते हैं कहाँ तक कुछ दूरी तक लेकिन चींटी को देखा है आपने बताते हैं उसकी घ्राण शक्ति बहुत तीव्र होती है बहुत दूर तक आप लैंटर में छत में भी कोई वस्तु अगर टांग देंगे अगर उसको रास्ता मिल जाए तो वहीं तक पहुंच जाएगी वो आप छिपा के रख दीजिए किसी पात्र में किसी मीठे मिठाई के लिए वो वहाँ भी पहुंच जाएगी तो इस तरह से घ्राण शक्ति वाले भी कई प्राणी हमसे बहुत बेहतर हैं ऐसे अन्य इंद्रियों को ले लीजिए बल में ले लीजिए हमारा क्या बल है कुछ भी नहीं है आप हाथी को ले लीजिए और बड़े बड़े प्राणी मिल जाएंगे तो इस तरह से एक एक गुण को देखें हम तो अन्य प्राणियों में बहुत बहुत मिल जाता है ठीक है लेकिन आप मनुष्य को देखिए कि ठीक है आँखों से थोड़ी दूर तक देख पाता है लेकिन दूरबीन लगा करके कहाँ तक देख सकता है क्या ये अन्य प्राणी कर लेंगे इस कार्य के लिए पक्षियां पक्षी आकाश में उड़ जाते हैं हम नहीं उड़ पाते लेकिन हम वायुयान बना करके पक्षियों से भी तीव्र गति से उड़ जाएंगे बल की दृष्टि से देखें तो हम बड़ी बड़ी क्रेने बना करके बहुत बहुत बड़े कार्य कर लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा भार हम उन मशीनों के द्वारा उठा लेते हैं अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते तो इस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में देखें तो मनुष्य योनि का अन्य कोई भी योनि अतिक्रमण नहीं कर सकती तो तस्मिन लोका हा, श्रिता हा, सर्वे तदु न अत्यति कष इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता बहुत बड़ा महत्व तो बता रहे हैं यमाचार्य नचिकेता के लिए और कह रहे हैं कि तू वही मनुष्य योनि प्राप्त की हुई है और तूने प्रश्न किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का तो ये सबसे बड़ा साधन तो ईश्वर ने तुझे दे ही रखा है अपने को प्राप्त कराने के लिए ए तद वही तत् यही वह साधन है जिसमें आकर के हम मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकते हैं और आगे कहा एक श्लोक और लेते हैं क्योंकि यहाँ मनुष्य योनि की महत्ता को देख करके और परमात्मा हम पर कृपा करता है उसकी कृपा को देख कर के उपासक के साधक के भक्त के मन में ये भाव आ सकता है कि अरे ईश्वर तो कभी भी हमारा अहित करता ही नहीं वह तो हमारा सदा हित ही करता है सदा हमारा कल्याण ही करता है तो जैसे कोई बच्चा अपने माँ के लाड़ दुलार को देख करके उसके प्यार को देख करके वो दंड भी हो जाता है वो सोचता है कि माँ तो मेरा कभी बुरा करेगी ही नहीं और माँ भी अधिक मोह में आकर के जो दंडनीय कार्य होते हैं बच्चे के तो दंड नहीं देते हमारे जो बड़े हैं वो कभी कभी हम पर एक कृपा कह लें या कुछ भी कह लें लेकिन मोह में आकर के हमारे दुर्गुणों को भी छिपा लेते हैं और जहाँ दंड देना चाहिए वहाँ नहीं दिया करते जबकि शास्त्रों में कहा गया है और महर्षि दयानंद ने भी दंड को उचित माना है तो शास्त्रों में कहा गया है कि साम्रित ही पाणिभिर घनंती गुरो न विशोक्षित ही अर्थात हमारे जो गुरु हैं हमसे बड़े हैं हमारे अभिभावक हैं वो यदि ज्ञानवान हैं तो अमृत से युक्त हाथों से हमें दंड देते हैं अर्थात उनके हाथों में अमृत है दंड दे रहे हैं ठीक है लेकिन हमारा सुधार करने के लिए परंतु अज्ञानता के कारण से मोह के कारण से कभी कभी हम दंड नहीं भी देते तो ऐसा ही साधक के मन में भी ये बात आ सकती है कि परमात्मा की कृपा को देख करके उसके सानिध्य को और उसकी सारी व्यवस्थाओं को देख करके वह भी उच्छृंखल न हो जाए वह भी उदंड न हो जाए कहीं उसके भय को भूल न जाए तो आगे यमाचार्य सावधान कर रहे हैं कि यदिदम किंच जगत सर्व प्राण एजति निसृत महद्भय वज्रम उद्यतम यह एक अमृतास्ते भवती कि यदिदम किंच जगत सर्व ये जितना भी जगत हमें दिखाई दे रहा है जगत कहते हैं गतिशील पदार्थ के लिए जो निरंतर गतिमान है गति इति जगत जिसमें गति का राहित्य गति की रहितता कभी होती ही नहीं एक क्षण को भी जो न रोके ये संसार ऐसा ही है इस संसार में जितने भी हम पदार्थ जितने भी लोक लोकांतर जितने भी ग्रह उपग्रह पिंड हम देख रहे हैं सारे ही सब गतिमान हैं अगर गति से रहित हो जाए तो वहीं गिर पड़ेगा तो गति से रहित कोई भी नहीं है यद इदम किंच जगत सर्वम ये जितना भी जगत हमें दिखाई दे रहा है प्राण एजति निस्स्रितम ये सारा प्राण में गति कर रहा है प्राण किसे कहते हैं प्राण एक तो हमारे शरीर में ही प्राण है जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है लेकिन इनको भी प्राण क्यों कहते हैं क्योंकि प्राण का अर्थ है गतिमान पदार्थ और दूसरा प्राण का अर्थ है गति देने वाला पदार्थ परमात्मा के साथ हम कौन सा घटाएंगे गति देने वाला परमात्मा में स्वयं गति नहीं होती क्योंकि गति होने के लिए खाली स्थान चाहिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जा सकते हैं जब दूसरा खाली स्थान मिल जाए हमें तो परमात्मा एक स्थान पर बैठे बैठे विद्यमान रहते रहते अगर थक जाए जैसे अभी हमारे अग्रवाल जी वहां से उठ के घर को आ गए तो ऐसे परमात्मा अपना बदल के किधर को जाए जा सकता है कहीं यहां इनको तो खाली स्थान मिल गया था अब परमात्मा अपना खाली स्थान किधर देखे क्योंकि खाली स्थान का तात्पर्य क्या हुआ कि जहां परमात्मा पहले से विद्यमान न हो वहीं तो जा सकता है हम किसी वस्तु को स्थान परिवर्तन करते हैं अलग दूसरी जगह पर उठा रखते हैं तो तब रख पाते हैं जब वो वहां नहीं थी पहले से तो ऐसे परमात्मा खाली स्थान न होने से गति नहीं कर सकता लेकिन जितने गतिशील पदार्थ हैं संसार में जो भी गतिमान है वो सब उसी के अंदर गति कर रहे हैं प्राण येम अर्थात ऐसा कोई भी संसार में गतिमान पदार्थ नहीं है जो परमात्मा के क्षेत्र से बाहर हो और दूसरी बात कि परमात्मा ही उनको गति दे रहा है वो गति स्वयं नहीं कर सकते प्रलय काल में जब सत्व रजस और तमस सब विद्यमान थे यानी कि सारी प्रकृति विद्यमान थी मूलकण विद्यमान थे लेकिन ये लोक लोकांतर तो नहीं दिखाई दे रहे थे कोई भी गति नहीं कर रहा था क्योंकि गति करने वाले ने गति उनमें दी ही नहीं थी तो जब गति दी है उसने तो गति देने वाला वही परमात्मा और गति जिनमें हो रही है वो सारे पदार्थ भी गति देने वाले के अंदर रहते हुए ही गति कर रहे हैं प्राण एजती निश्रितम और फिर कहा आगे के महद भयम मुख्य बात जो यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि उसका बहुत बड़ा भय है अर्थात हम ये समझें कि परमात्मा हितैषी है हमारा और उसकी प्रतिज्ञा है उसका ये स्वभाव है कि जीव का वो कल्याण ही करेगा तो हम कल्याण करेगा ऐसा मान करके हम साथ में ये भी सोच लेते हैं कि वो हमें कोई दुख नहीं देगा लेकिन यमाचार्य कहते हैं ऐसा नहीं वो दुख भी देगा हमें लेकिन वो दुख हमारा कल्याण करने के लिए ही देगा तो महद भयम वेद में एक मंत्र आता है उसका छोटा सा अंश है और ये, वो वाक्य मैंने कई बार आपके सामने बोला भी है अर्थात परमात्मा के जो दंड हैं, परमात्मा के जो दंड हैं, वो बहुत भयंकर हैं। इसलिए यहां भी कहा जा रहा है महद भयम वज्रम उद्यतम और ऐसा नहीं है भय ये ये कैसा भय है कि जैसे कोई अपने वज्र को ऊपर उठाए हुए हो जैसे कोई जल्लाद तलवार को ताने हुए हो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाशे नवम समल्लास में जहां मुक्ति के साधनों का वर्णन किया है वहां एक स्थान पर उन्होंने ये भी लिखा है कि हमें अपने को सदा मृत्यु के मुख में देखना चाहिए अर्थात जैसे हम जैसे कोई शेर के मुख में बकरी विद्यमान हो बकरी का मुख उसके अंदर हो बकरी का सिर वो कभी भी शेर अपना मुंह बीचेगा और जीवन समाप्त ऐसा ही जो मुक्ति का अभिलाषी है जो मुमुक्षु है उसको भी सदा मृत्यु के मुख में अपने को समझना चाहिए लेकिन हम आजकल किस मान्यताओं को लिए हुए हैं कि सदा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अपनी सदा सकारात्मक सोच रखनी है हम ऐसे अशुभ विचार इनको अशुभ बोल देते हैं हम अरे कहाँ मरने की बातें होने लगी अरे जिंदगी है एंजॉय करना है इसको जब तक जीवन है हमारा लेकिन ऋषि ऋषि ऐसा नहीं कहते वो कहते हैं अगर इन्हीं भाव में हम बने रहेंगे और हमें मृत्यु का भय नहीं सताएगा तो जैसे एक छोटा बच्चा माँ के भय से दूर होकर माँ का भय न मान करके और अपराध करने लगता है ऐसे ही किसी भी देश के नागरिक यदि शासन का भय उनसे हट जाए तो वो भी अपराध करते हैं छुप करके करते हैं शासन से बच करके करते हैं और बिल्कुल ही छूट दे दी जाए तो क्या स्थिति बनेगी तो कहा परमात्मा ऐसा नहीं परमात्मा का भय सदा हमें विद्यमान रहना चाहिए और परमात्मा का भय दंड का भय हमारी मृत्यु का भय जब ये भय हमारे अंदर बने रहते हैं उस भय के कारण से हम अपने जीवन में अधर्म करने से बचते हैं पाप कर्म करने से बचते हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ईश्वर हमें निरंतर देख रहा है हम पाप करेंगे दंड से बचे ही नहीं सकते एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं मिलेगा एक भी अपराध करने वाला ऐसा नहीं मिलेगा कि अपराध करने से पहले अगर उसको ये निश्चय हो जाए कि मुझे इस अपराध का दंड अवश्य ही मिलेगा क्या कभी करेगा अपराध हो कभी नहीं कर सकता अपराधी अपराध कब करता है जब उसको ये संभावना रहती है कि मैं दंड से बच सकता हूँ नहीं तो अपराध करेगा ही नहीं तो परमात्मा को जो साधक समझ लेगा अच्छी प्रकार से और उसकी दंड देने की व्यवस्था भी समझ लेगा तो वह कभी भी अपराध नहीं कर सकता तो इसलिए वेद के मंत्र में जो वाक्य आता है कि भीमा इंद्रस्य हेतयः हेत अर्थात इंद्र की परमात्मा की जो हेती है दंड व्यवस्था है वो भी बहुत भयंकर है भीम कहते हैं भयंकर के लिए तो महद भयम यहाँ भी यमाचार्य महत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महत् भयम वज्रम उद्यतम और वो भी ऐसा भय नहीं बल्कि जैसे मानो उठा हुआ वज्र परमात्मा लिए हुए हो वो कभी भी दंड दे सकता है हमें अन्य कोई तो हमारे जो अभिभावक हैं या हमारा जो शासन है शासन व्यवस्था है यहाँ तो कभी कभी दंड से बच भी जाते हैं क्योंकि वहाँ ज्ञानता है वो नहीं समझ पाते लेकिन परमात्मा के न्यायालय में कभी भी हम दंड से बच ही नहीं सकते असंभव है हम प्रार्थना भले ही बोल लें कि क्षमा करो अपराध सब कर दो भव्य पार ये ठीक है भावावेश में आकर के हम भावातिरेक में आकर के ऐसे शब्द बोल लेते हैं लेकिन वास्तविक जो परमात्मा का नियम है कि जो जैसा करेगा वह वैसा फल अवश्य पाएगा अर्थात जो किया हुआ कर्म हमारा है उसका फल बिना मिले वह कर्म कभी भी समाप्त होगा ही नहीं वह तैयार रहेगा फल देने के लिए इसलिए परमात्मा के न्यायालय में कभी भी किसी भी पाप कर्म की क्षमा नहीं होती ये पक्का सिद्धांत है तो महत्वयम वज्रम उद्यतम एतद या एतद विदु ऐसा जो इस शरीर को और इस शरीर को चलाने वाले परमात्मा को उसकी दंड व्यवस्था को जो जान लेते हैं ते अमृता भवंती वो उस अमृत तत्व को परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो इस तरह से यमाचारी ने इस मनुष्य शरीर की महत्ता को बताते हुए नचिकेता को बताया कि तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो बहुत अच्छा अवसर तुझे मिला हुआ है क्योंकि तू में है तो ईश्वरीय आज्ञा पर चलते हुए और उसके बताए निर्देशों का पालन करते हुए तू अवश्य उसको प्राप्त करेगा आज इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं ओम शम